देवी भागवत पाँचवा स्कंध रंभ करम्भ की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति व्यास जी कहते हैं अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा देवेश यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अविष्ट बर देने की कृपा कीजिए मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों के से हाथ धो बैठे देवता दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके उसमें असीम शक्ति हो सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाए तब अग्निदेव रम्भ से कहा बहुत ठीक तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो महाभार रंभ जिस सुंदरी भारजा पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा व्यास जी कहते हैं अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था उसकी बात सुनकर दैत्यवर रम्भ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया रम्भ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे पशु भावापन्न राक्षस तो काम भाव से एक महसी पर उस दानो की दृष्टि पड़ गई उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी रंभ उस पर आसक्त हो गया होनी बड़ी प्रबल है उसके विधय से वह महिषी गर्भवती हो गई एक समय की बात है कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा अतः उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा वह बलवान भैंसा भी कामान था उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुँचानी शुरू कर दी उसके सिंह बड़े तीखे थे उस भैसे ने उन तीखे सिंह के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भैसे अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली वह वृग पूर्वक एक वृक्ष वरिक वट के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहाँ पहुंच गया बल्कि अभिमान में तो वह चूर था ही यक्षों ने देखा वह महसी अत्यंत कातर होकर आँखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा काँप रहा है साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैसा भी उन्हें दिखाई दिया अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसों भैसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए अब उस भैसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया यक्ष बाण बरसाने लगे एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया रंभ यक्षों का परम प्रेमी था अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चय विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ क्षति हो जाऊं यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ वह जलती हुई चिता में बैठ गई उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल पड़ा पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला जो महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई तदनंतर मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहा की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया राजन महिषासुर देवताओं और मानवों सबसे अवध्य था। महाराज महान आत्मा महिषासुर के जन्म का का तथा उसके वरदान यही प्रसंग है। जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा वर पा के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे उसने समुद्र पर्यंत थारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत कर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था